श्री गर्ग संहिता खंड तीसरा अध्याय भगवान श्री कृष्ण के श्री ग्रह में श्री विष्णु आदि का प्रवेश देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति भगवान का अवतार लेने का निश्चय श्री राधा की चिंता और भगवान का उन्हें सांत्वना प्रदान श्री जनक जी ने पूछा मुने परम महात्मा भगवान श्री चंद्र का दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवताओं ने आगे क्या किया मुझे यह बताने की कृपा करें श्री नारद जी कहते हैं राजन उस समय तो सबके देखते देखते अष्टभुजाधारी वैकुंठाधिपति भगवान श्रीहरि उठे और साक्षात भगवान श्री कृष्ण के शिव ग्रह में लीन हो गए उसी समय कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी प्रचंड पराक्रमी पूर्ण भगवान नृसिंह जी पधारे और भगवान श्री कृष्ण के तेज में वे भी समा गए इसके बाद सहस्त्र भोजाओं से सुशोभित श्वेत द्वीप के स्वामी विराट पुरुष जिनके शुभ रथ में सफेद रंग के लाख घोड़े जुते हुए थे उस रथ पर आरूढ़ होकर वहां आए उनके साथ श्री लक्ष्मी जी भी थी वे अनेक प्रकार के अपने आयुधों से सम्पन्न थे गण चारों ओर से उनकी सेवा में उपस्थित थे वे भगवान भी उसी समय श्री कृष्ण के शिवग्रह में संस्था प्रविष्ट हो गए फिर वे पूर्ण स्वरूप कमल लोचन भगवान श्री राम स्वयं वहाँ पधारे उनके हाथ में धनुष और बाण थे तथा साथ में श्री सीता जी और भरत आदि तीनों भाई भी थे उनका दिव्य रथ दस करोड़ सूर्यों के समान प्रकाशमान था उस पर निरंतर चवर डुलाए जा रहे थे असंख्य वानर युद्धपति उनकी रक्षा के कार्य में संलग्न थे उस रथ के एक लाख चक्कों से मेघों की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि निकल रही थी उस पर लाख ध्वजाएँ फहरा रही थी उस रथ में लाख घोड़े जुते हुए थे वह रथ सुवर्ण में था उसी पर बैठकर भगवान श्री राम वहाँ पधारे थे वे भी श्री कृष्णचंद्र के दिव्य विग्रह में लीन हो गए फिर उसी समय साक्षात यज्ञ नारायण से हरि महापधारे जो प्रलय काल के माल अग्नि शिखा के समान उद्भासित हो रहे थे देवेश्वर यज्ञ अपनी धर्मपत्नी दक्षिणा के साथ ज्योतिर्मय रथ पर बैठे दिखाई दिए थे वे भी उस समय श्याम विग्रह भगवान श्री कृष्णचंद्र में लीन हो गए तत्पश्चात साक्षात भगवान नर नारायण वहां पधारे उनके शरीर की कांति मेघ के समान श्याम थी उनके चार भुजाएं थी नेत्र विशाल थे और वे मुनि के वेश में थे उनके सिर का जटाजूट कोंधती हुई करोड़ों बिजलियों के समान दीप्तिमान था उनका दीप्ति मंडल सब ओर उद्भासित हो रहा था दिव्य मुनेन्द्र मंडलों से मंडित वे भगवान नारायण अपने अखंडित ब्रह्मचर्य से शोभा पाते थे राजन सभी देवता युक्त मन से उनकी ओर देख रहे थे किंतु वे भी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण में तत्काल लीन हो गए इस प्रकार के विलक्षण दिव्य दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवताओं को महान आश्चर्य हुआ उन सबको यह भली भांति ज्ञात हो गया कि परमात्मा श्री कृष्णचंद्र स्वयं परिपूर्णतम भगवान है तब वे उन परम प्रभु की स्तुति करने लगे देवता बोले जो भगवान श्री कृष्णचंद्र पूर्ण पुरुष पर से भी पर यज्ञों के स्वामी कारण के भी परम कारण परिपूर्णतम परमात्मा और साक्षात गोलोक धाम के अधिवासी हैं इन परम पुरुषी राधावर को हम सादर नमस्कार करते हैं योगेश्वर लोग कहते हैं कि आप परम तेज पुंज हैं शुद्ध अंतकरण वाले भक्तजन ऐसा मानते हैं कि आप लीला विग्रह धारण करने वाले अवतारी पुरुष हैं परंतु हम लोगों ने आज, आज आपके जिस स्वरूप को जाना है वह अद्वैत सबसे अभिन्न एक अद्वितीय है अतः आप महत्तम तत्वों एवं महात्माओं के भी अधिपति हैं आप पर ब्रह्म परमेश्वर को हमारा नमस्कार है कितने विद्वानों ने व्यंजना लक्षणा और स्फोट द्वारा आपको जानना चाहा किन्तु फिर भी वे आपको पहचान न सके क्योंकि आप निर्दिष्ट भाव से रहित हैं अतः माया से निलेप आप निर्गुण ब्रह्म की हम शरण ग्रहण करते हैं किन्हीं ने आपको ब्रह्म माना है कुछ दूसरे लोग आपके लिए काल शब्द का व्यवहार करते हैं कितनों की ऐसी धारणा है कि आप शुद्ध प्रशांत स्वरूप हैं तथा कतिपय मीमांसक लोगों ने तो यह मान रखा है कि पृथ्वी पर आप कर्म रूप से विराजमान हैं कुछ प्राचीनों ने योग नाम से तथा कुछ ने कर्ता के रूप में आपको स्वीकार किया है इस प्रकार सबकी परस्पर विभिन्न ही उक्तियाँ हैं अतएव कोई भी आपको वस्तुतः नहीं जान सका अर्थात कोई भी यह नहीं कह सकता कि आप यही हैं ऐसे ही हैं अतः आप अनिर्देश अचिंत्य अनिरवचनीय भगवान की हमने शरण ग्रहण की है भगवान आपके चरणों की सेवा अनेक कल्याणों को देने वाली है उसे छोड़कर तो तीर्थ यज्ञ और तप का आचरण करते हैं अथवा ज्ञान के द्वारा जो प्रसिद्ध हो गए हैं उन्हें बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ता है वे सफलता प्राप्त नहीं कर सकते भगवान अब हम आपसे क्या निवेदन करें आपसे तो कोई बात छिपी नहीं है क्योंकि आप चराचर मात्र के भीतर विद्यमान है जो शुद्ध अंतकरण वाले हैं देह बंधन से मुक्त हैं वे हम विष्णु आदि देवता भी आपको नमस्कार ही करते हैं ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को हमारा प्रणाम है जो श्री राधिका जी के हृदय को सुशोभित करने वाले चंद्रहार है गोपियों के नेत्र और जीवन के मूल आधार हैं तथा ध्वजा की भांति गोलोकधाम को अलंकृत कर रहे हैं वे आदिदेव भगवान आप संकट में पड़े हुए हम देवताओं की रक्षा करें रक्षा करें भगवान आप वृंदावन के स्वामी हैं ये राजपति भी कहलाते हैं आप व्रज के अधिनायक हैं गोपाल के रूप में अवतार धारण करके अनेक प्रकार की नित्य विहार लीलाएँ करते हैं श्री राधिका जी के प्राणवल्लभ एवं श्रुति धरों के भी आप स्वामी हैं आप ही गोवर्धनधारी है अब आप धर्म के भार को धारण करने वाली इस पृथ्वी का उद्धार करने की कृपा करें श्री देवा उचह कृष्णा पूर्ण पुरुषा परात्यराय पर कारण कारणा राधा भराय परिपूर्ण तमाय साक्षा गोलोक धाम धनाय नम परस्मी योगेस्रा किल वदी महापरम ताजना कृत विग्रह अस्मा विदिमोदे तस्मस्त महता परस्मै परी व्यंग्यन वा नक्षण या कदा स्फोटन यव नशंति मुख्या निर्देश भावित प्रकृते परं ब्रह्म निर्गुणबल चरण भ्रजा ब्रह्म केंचिदय केचि प्रशातमें भुव कर्म रूप योग किल करमेर विद श्रेयस्क्रीम भगवत पादसेवातीर्थयजना तप्चरती ज्ञान ये च विता बहुविघ्नसघ सड़िता किल भविजाप्यम कि अशेष साक्षी यूतहेशु विराजमान दैनमीमलासे मुक्तदेह तस्मो भगवते पुरशोत्तमा यो राधि सुंदर जीवन मूलहार, का हृदय सुंदरचंद्रहारे गोपिकानेवनमूल गो गोलोक धाम देव सत्वम आदिदेव सीपिबुन परिपाही पाही वृन्दावनेश गिर पते ब्रजेश गोपालेशुतिधराधिधरा गोवर्धन उधर उद्धर उधर धर्म धारा नारद जी कहते हैं इस प्रकार स्थिति करने पर गोकुलेश्वर भगवान श्री चंद्र प्रणाम करते हुए देवताओं को संबोधित करके मेघ के सम्मान गंभीर वाणी में बोले श्री कृष्ण भगवान ने कहा ब्रह्मा शंकर एवं अन्य देवताओं तुम सब मेरी बात सुनो मेरे आदेशानुसार तुम लोग अपने अंशों से देवियों के साथ यदुकुल में जन्म धारण करो मैं भी अवतार लूँगा और मेरे द्वारा पृथ्वी का भार दूर होगा मेरा वह अवतार यदुकुल में होगा और मैं तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करूंगा। वेद मेरी वाणी ब्राह्मण मुख और गौ शरीर है सभी देवता मेरे अंग हैं साधु पुरुष तो हृदय में वास करने वाले मेरे प्राण ही हैं अतः प्रत्येक युग में जब दंभपूर्ण दुष्टों द्वारा उन्हें पीड़ा होती है और धर्म यज्ञ तथा दया पर भी आघात पहुँचता है तब मैं स्वयं अपने आप को भूतल पर प्रकट करता हूँ श्री नारद जी कहते हैं जिस समय जगतपति भगवान श्री कृष्णचंद्र इस प्रकार बातें कर रहे थे उसी क्षण अब प्राणनाथ से मेरा वियोग हो जाएगा यह समझकर श्री राधिका जी व्याकुल हो गई और दावा नल से दग्ध लता की भांति मूर्छित होकर गिर पड़ी उनके शरीर में अश्रुकंप रोमांच आदि सात्विक भावों का उदय हो गया श्री राधिका जी ने कहा आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूमंडल पर अवश्य पधारें परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा है उसे भी सुन ले प्राणात आपके चले जाने पर एक क्षण भी मैं यहाँ जीवन धारण नहीं कर सकूंगी यदि आप मेरी इस प्रतिज्ञा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मैं दोबारा भी कह रही हूँ अब मेरे प्राण अधर तक पहुँचने को अत्यंत विवल है ये इस शरीर से वैसे ही उड़ जाएंगे जैसे कपूर के धूलिकर्ण श्री भगवान बोले राधिके तुम विषाद भत्करो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और पृथ्वी का भार दूर करूँगा मेरे द्वारा तुम्हारी बात अवश्य पूर्ण होगी श्री राधिका जी ने कहा परंतु प्रभो जहाँ वृंदावन नहीं है यमुना नदी नहीं है और गोवर्धन पर्वत भी नहीं है वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिलता नारद जी कहते हैं श्री राधिका जी के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अपने धाम से चौरासी कोष भूमि गोवर्धन पर्वत एवं यमुना नदी को भूतल पर भेजा उस समय तो संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम करके कहा श्री ब्रह्मा जी ने पूछा भगवान मेरे लिए कौन स्थान होगा आप कहाँ पधारेंगे तथा यह सम्पूर्ण देवता किन गृहों में रहेंगे और किन किन नामों से इनकी प्रसिद्धि होगी श्री भगवान ने कहा मैं स्वयं वसुदेव और देवकी के यहाँ प्रकट होऊंगा मेरे कला स्वरूप ये शेष रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे इसमें संशय नहीं है साक्षात लक्ष्मी राजा भिस्मक के घर पुत्री रूप से उत्पन्न होंगे इनका नाम रुक्मणी होगा और पार्वती जाम्बवती के नाम से प्रकट होंगे यज्ञ पुरुष के पत्नी दक्षिणा देवी वहाँ लक्ष्मणा नाम धारण करेंगी यहाँ तो विरजा नाम की नदी है वही कालिंदी नाम से विख्यात होगी भगवती लज्जा का नाम भद्रा होगा समस्त पापों का प्रसमन करने वाली गंगा मित्रवृंदा नाम धारण करेंगी जो इस समय कामदेव है वे ही रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न रूप में उत्पन्न होंगे प्रद्युम्न के घर तुम्हारा अवतार होगा उस समय तुम्हें अनिरुद्ध कहा जाएगा इसमें कुछ भी संदेह नहीं है ये वसु जो द्रोण के नाम से प्रसिद्ध है ब्रज में नंद होंगे और स्वयं इनकी प्राणप्रिया धरा देवी यशोदा नाम धारण करेंगे सुचंद्र वृषभानु बनेंगे तथा इनकी सहधर्मिणी कलावती धराधाम पर कीर्ति के नाम से प्रसिद्ध होंगी फिर उन्हीं के यहाँ इन श्री राधिका जी का प्रागट्य होगा मैं ब्रजमंडल में गोपियों के साथ सदा हास विहार करूँगा इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलास्त्र संवाद में भूतल पर अवतीर्ण होने के उद्योग का वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ